नामधारित व्यक्ति इन बातों को टाले अपने विचार स्वार्थमूलक ना हो स्वार्थ में हमेशा अभिमान जागृत रहता है स्वार्थों को संसार में सुख अभी नहीं मिलेगा नीति के बंधनों का पालन करो पर स्त्री को माता समान मानो गृहस्थी में एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी ही होते हैं दूसरों के धन की अभिलाषा कभी मत करो उसे मैले के समान मानो दूसरों के धन की अभिलाषा करना अत्यंत घातक है केवल इसकी कल्पना भी भयानक है पर स्त्री परद्रव की तरह पर निंदा भी अत्यंत त्याज है पर निंदा से हम अपना ही घात करते हैं पर निंदा में दूसरों के दोषों का चिंतन होता है अतः वे दोष हमें हम में हमें भी निर्माण होते हैं उपर्युक्त सभी बातों से सावधान रहकर नाम स्मरण करो इससे तुम्हारे भीतर नाम का प्रेम जरूर निर्माण होगा ये सब करते हुए तुम्हारे माता पिता बाल बच्चे पत्नी इनके चार बारे में तुम्हारा जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति करो किंतु इन सभी बातों में आसक्ति मत रखो किसी भी प्रकार की फल की स्वार्थ की भावना न रखते हुए जो काम ज किया जाता है उसे ही कर्तव्य कहते हैं उस कर्तव्य का पालन नीति धर्म के अनुसार करो और अपनी गृहस्थी भी संभालो और भगवान का स्मरण करना ना भूलो फिर तुम्हारी गृहस्थी परमार्थ रूप बनेगी तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा मैं जो यह खा रहा हूं उस पर भरोसा रखो गृहस्थी नमक की तरह है रोटी में नमक कितना मिलना मिलाना पड़ता है बहुत थोड़ा केवल स्वाद मात्र के लिए किंतु हम नमक रोटी बनाते हैं और उसमें परमार्थ रूपी आटा डालते हैं तब वैसी रोटी क्या हम खा पाएंगे जब सच्चा संतोष मिलता है तब मनुष्य खेल की तरह संभालता है। खेल में हम कभी नीचे गिरते हैं कभी ऊपर उड़ते हैं बस उसी तरह गृहस्थी में अब अवनति या उन्नति हो उसे दुख सुख नहीं होता खेल में दूसरा जब धाव लगाएगा तो वह भी धाव छलाएगा किंतु धाव खर, हारने या जीतने कि उसे चिंता नहीं होगी। में बहुत वस्तुएं है, वस्तुएं हैं, हैं, भगवान के पास एक ही वस्तु है। में कितनी ही वस्तुएं लाओ, उसकी नहीं होती, क्योंकि एक वस्तु के लाने में दूसरी वस्तु का बीज है किंतु भगवान का वैसा नहीं है भगवान की वस्तु आप एक बार ले आए की दूसरे बार लाने की जरूरत नहीं मानो एक दुकान में काफी माल बरा हुआ है किंतु हमें जो वस्तु चाहिए वह वहां नहीं है तो अपनी दृष्टि से वहां कुछ भी नहीं उसी प्रकार सभी प्रकार की मानसिक शक्तियां होने पर भी यदि ब, वहां भगवान का अधिष्ठा नहीं होगा तो उन सारी शक्तियों का होना ना होना समान है परमात्मा को गृहस्थी में डालने के बजाय गृहस्थी को परमात्मा में विलीन कर देने में ही जन्म की सफलता है